नमस्कार मैं हूँ हेमलता आपके पार्श्व तो गायिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति भरोसे पे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग युवाओं को टारगेट करते हैं यूथ को टारगेट करते हैं और उनके करियर के लिए हम लोग कुछ खास बातें सुनाते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं जिनसे बातें करेंगे और आई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छा जो है उनका अनुभव है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस फील्ड में कंप्यूटर में तो हम लोग उसी रिलेटेड कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और आप सभी को कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश हमारी आज के शो में है तो आप सभी की तरफ से नीरज शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार भाइयों बहनों मेरा नाम नीरज शर्मा है मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और बस शुरू से ही मेरी जो मन की इच्छा थी ईश्वर की तलाश थी शुरुआती दिनों में मैंने उसे अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में खोजा तो मैंने सबसे पहले एम करा फिर उसके बाद एम बी और फिर एम पर मेरी तलाश वो जारी रही कि परमात्मा की खोज कैसे की जाए और इसीलिए मैं अपने आई सेक्टर में भी जुड़ा रहा मेरी प्रोफाइल थी नेटवर्क हार्डवेयर ट्रब शूटिंग इंजीनियर और वहाँ पर भी मैंने कई एनटीपीसी रिलेटेड मैं वर्क करा एनटीपीसी की कई संस्थाओं में गया नोएडा में गया रिलायंस में भी काम करा पर जो मेरा आध्यात्मिक जुड़ाव था ईश्वर के प्रति वो हमेशा मुझे खींचता रहा कि भगवान कौन है मैं जब कभी डिस्टर्ब हुआ क्योंकि कुछ यूथ था हमारा यंग जनरेशन थी तो आजकल एडिक्टिव जो हैं चीज़ें चालू हो गई जैसे अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूजिंग वगैरह तो उसको भी ना मैं कंसीडर करता था कि आध्यात्म के द्वारा कि कैसे अपने जो हमारा जीवन मुक्ति दाता है हमारा ईश्वर परमात्मा वही मुझे इस चीज़ों से दूर रख सकता है तो मैं अपने जो नई जनरेशन है नई पीढ़ी है तो ऐसी समाज सेवी संस्थाएँ तो निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करती हैं और इनकी ऐसी एजुकेशनल वैरायटी है टॉप क्लास जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड करते हैं उसकी तुलना इस धरती पे तो बहुत ही बेजोड़ बात है जी नीरज जी बात ही अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप आई सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो हमारी युवा शक्ति युवा जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए जैसे कि आपने कहा आपका हार्डवेयर और नेटवर्किंग का है तो हार्डवेयर और नेटवर्किंग में कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा ये एक्चुअली में हार्डवेयर नेटवर्किंग क्या है उसके बारे में ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन जरूरत है हमारे युवा साथियों को मेरी इसमें यही थी कि मैंने शुरुआती दौर में अपना एमएससी आई करा और फिर उसके साथ साथ मैंने एम सी भी चालू किया तो उसको भी मुझे नॉलेज मिली और बाद में छोटे छोटे मेरे को जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इस तरह के मैं प्रोफाइल पे काम करता रहा फिर मैंने 50 व्यक्तियों के लिए ट्रेबल सपोर्ट करा एंटीवायरस डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना डाटा को सेव करना और कई सारी विभिन्न गतिविधियाँ जो ऑफिस में होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना कई सारी टेक्निकल टर्म्स थी उसके लिए मुझे ना अपडेट रहना पड़ता था मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको मैं समय समय पर सीखता रहता था आजकल तो इंस्टीट्यूट भी कई प्रोवाइड करते हैं दिल्ली जैसे शहरों में एनसीआर में ये विविध प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं और बेसिकली मेरा यही था कि मैं अपनी मास्टर्स कम्प्लीट करूँ मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लुधियाना से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और जिसका मुझे आज फ़ायदा मिलता है और इसके तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आगे भी हार्डवेयर नेटवर्किंग में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी, भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है तो मैं आप भाइयों से यही विनती करता हूं कि जैसे कि अपनी पढ़ाईयों को लगातार एक डेवोशनल की तरह लें और जो हमारा स्परिचुअल कार्यक्रम है जो हमारे जो मानसिक तनाव है जो स्ट्रेस को कम करता है इस प्रोग्राम को भी ये किया जा सकता है और ये हमारी संस्थाओं में जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था हमारे हमारे एरिया में एक घंटे का फ्री प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भी आप जाके अपना जो स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं नीरज शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बता। आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छा लग रहा है और वो हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपने आपको आजमा सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा अपडेट अपने आप को रखें और आजकल जिस तरह से नेटवर्किंग का जो काम है हार्डवेयर का जो काम है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से भारत में विदेश में कहीं भी आप इस काम को कर सकते हैं और इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं आईटी सेक्टर में बहुत सारे आईटी सेक्टर में ऐसे पहलू हैं जहाँ पर आपके इंटरेस्ट लेवल पे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बात ही प्यारा सगीत आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कर आते रहो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 सबसे पे ही भगवान की नजरे पड़ी सब से पहले इन पे ही भगवान की नजरे पड़ी मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं नीरज शर्मा हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं जैसे कि नेटवर्किंग और हार्डवेयर के बारे में हम लोग उनसे जान रहे हैं और उसमें किस तरह का करियर हो सकता है शुरुआती दौर में हम लोग कितना कमा सकते हैं और कितना अच्छा हम लोग इसमें एक्सेल कर सकते हैं इस विषय पर मैं चाहूँगा कि नीरज शर्मा आप थोड़ा सा ब्रीफली हमारे विद्यार्थियों को बताए एक बार फिर शुरुआत करते हुए मैं नीरज शर्मा स्टार्टिंग uh, मेरी यहाँ पर हुई थी एटीन से इसमें मैं ट्रेबल शूटिंग इंजीनियर था फिर आगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना और ये काफ़ी काफ़ी जैसे मेरी स्किल बढ़ती गई तो मेरी सैलरी भी रिवाइज होती गई आज जैसे मैं फिर इंक्रीमेंट तो हमारे छः महीने के बाद लग जाते थे और जिस तरह की मेरी कंपनी है यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड ये हमारी सिस्टर कंसर्न है हमारी देश की नंबर वन कंपनी कही जाने वाली एन लिमिटेड की सिस्टर कंसर्न है तो इतना दिक्कत तो वहाँ नहीं हुआ बस अपनी स्किल को निखारने के लिए आगे वेरियस कोर्सेज में मैं अप्लाई करता गया और जिसको मेरा टेक्निकल टर्म्स मेरी और इंप्रूव होती गई बेसिकली आप तो जैसे जैसे ना काम करोगे उतने से आपको प्रोफेशनलिटी प्राप्त होती है आपको जैसे कि अलग अलग हमारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं टेक्निक्स आती हैं और उनको सब उसको अपडेट करते रहना पड़ता है तो इसी इसलिए मैं यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप भाइयों से बात करके बहुत खुशी मिलती है नीरज जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आपका 18000 से आपने शुरू किया और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए और एक अच्छे पोजीशन पे आज हो और एक अच्छे कंपनी में आप अपने आप को आप सेवा दे रहे हैं और उसका सेवा भी ले रहे हैं तो आइए मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी अगर इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपडेट्स होते रहते हैं तो आपको अपने आप को भी अपडेट करके रखना है कि कौन सी जगह पे ख़ास काम हो रहे हैं किस तरह के काम हो रहे हैं किस तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं किस तरह का नया टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है आई फील्ड में उनकी थोड़ी सी अप्रेशन आपके पास भी होनी चाहिए ताकि आपको इसमें करियर बनाना हो बाकी करियर इसमें बहुत अच्छा है जितना आप कर सकते हैं मेहनत तो उतना आपको कमाई मिलती हैं उतना आप कमा भी सकते हैं और अपना खुद का भी शुरू कर सकते हैं तो जाते जाते मैं कहूँगा नीरज शर्मा जी से कि आपको हमारे युवा साथी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे ये मेरा बस यही था कि एक जैसे दिल्ली की जो लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल होती जा रही है भाग की ज़िंदगी है आदमी के पास आसमय ही नहीं है अपने लिए थोड़ा सा भी निकालने के लिए तो जैसे कि सुबह सुबह ऑफिसों में आजकल साढ़े नौ बजे की ड्यूटी हो जाती है और छः बजे के बाद और एक्स्ट्रा काम कराना पड़ता है तो इसी बर्डन में मैं इतने पंद्रह सालों से काम करता रहा अपना बिल्कुल डेवोशनल की तरह कार्यालयों में काम करा और सरकारी महकमों में भी काम करा पर जो हमारी नाइट ड्यूटी होती है तो थोड़ा मैं उसका शिकार बना और मेरे को मैं अंदर एक गलत आदत का थोड़ा सा जन्म हुआ मैं थोड़ा सा निकोटीन से स्टार्ट हुआ मैं जैसे आजकल माउस फैशनर होते हैं वो खाया शुरुआती दिनों में पर जैसे जैसे मेरे पास स्ट्रेस आता गया तो मेरा अल्कोहल की एक समस्या पैदा हो गई और दिल्ली जैसे शहरों में एन सी की जैसे शहरों में ये बहुत ही एक विकट समस्या बन गई है एक जानलेवा बीमारी बन गई है तो जब भी मैंने जैसे ही आभास हुआ कि ये शराब पीना एक आदत नहीं है एक बीमारी है और ये एक बीमारी ऐसी है जो बढ़ती हुई जानलेवा और असमय मौत हो जाती है इसमें व्यक्ति की तो मैंने आजकल की यूथ जनरेशन को देखा है कि कि बहुत ही इसको सब्सटैंसेज यूज़ करते हैं यहाँ तक कि यहाँ तक कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं तो मेरे लिए तो मैसेज है कि क्योंकि मैं हमेशा इसको छोड़ने के उपाय ढूँढता था भगवान से मुक्ति मांगता था मंदिरों गुरुद्वारों गिरजाघरों में मैंने कहाँ कहाँ अपने घुटने नहीं टेके ईश्वर से मदद की पुकार करी पर मुझे एक ऐसी संस्था मिल गई जिससे जुड़कर मेरी जिंदगी बदल गई मुझे अपने क्षेत्र में मेरे एरिया में यहाँ पर जो जहाँ पर मैं रहता हूँ अपना लक्ष्मी नगर दहली में मुझे एक ब्रह्म कुमारी की संस्था मिली वहाँ मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला जहाँ पर जाके मेरे को विकारों को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए इसमें बताया गया था कि हमें ध्रूमपान से दूर रहना है शराब से दूर रहना है और कुछ ऐसे नियम कायदे बताए गए जैसे हमें सिगरेट से दूर रहना है तो ये मुझे सुन के शुरुआती दिनों में काफ़ी अच्छा लगा गुड फीलिंग हुई और जैसे जैसे वो बताए गए मैं उन चीज़ों का अनुसरण करता रहा तो मुझे इससे काफ़ी फायदा हुआ आज मैं निरंतर मेरा परिवार इस कार्यक्रम में शामिल है और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है ये बड़ी शक्तिशाली ढंग से बहुत ही मुस्तैदी से यहाँ पर व्यक्ति विशेष कार्यरत हैं और अपनी निशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं तो मैं इसका जीवन भर ऋणी रहूँगा मेरी देह आत्मा हमेशा इनके लिए अपना आभारपन व्यक्त करती रहेगी निरोज जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को और खास विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया कि आप आईटी सेक्टर में काम करते हुए जैसे कि आपका जो संगत है या फिर आपका जो काम का स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आप अलग अलग जो है नशा करते रहें और उन नशे में ज़्यादा होने के बाद आपको लगता था कि इससे कैसे मुक्ति मिले तो ऐसे में आप किसी अच्छे व्यक्ति को या फिर ऐसे संस्थाओं को ढूंढ रहे थे जिसमें आपको ब्रह्मा संस्था आपके नज़दीक परिवार आपके घर के पास में ही मिला और उसमें आप जाने के बाद वहाँ की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आया आप इन सभी चीज़ों से नशे से दूर हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहते हैं वहाँ साथियों से कि अगर आपको इस तरह का कोई आदत है तो उससे छूटने के लिए कहीं और बटके नहीं निःशुल्क सेवा जो ब्रह्म का है मेडिटेशन कोर्स जो कराते हैं उसके सीखे और समझे और अपने जीवन को सुंदर बनाए बहुत ही अच्छा अनुभव आपने किया मुझे यहाँ पर आप कई चीज़ें सीखने को मिली और जहां पर मेरे को बताया गया है कि परमात्मा शिव जब मुझे इनके दर्शन करने के लिए एक चुकता पैदा हुई इनके साक्षात्कार करने के लिए जब मन से गहन इच्छा हुई तो मुझे यहां पर माउंट आबू राजस्थान का पता मिला जिसको मैं खोजते खोजते यहां पर आ पहुंचा पर जब मैंने यहां पर आके दर्शन किए और अन्य चीज़ें कॉन्फ्रेंस हॉल बड़े बड़े भोजनालय शांतिवन इसमें मेडिटेट सुबह शाम किया जाता है तो बहुत ही आत्मिक खुशी प्राप्त हुई मुझे और इससे इतना मन को सुकून और शांति मिली जिसको बताना बहुत ही मुश्किल कार्य है मेरे लिए और जैसे कि मैं मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर जो सेवा कर्मी हैं छोटे छोटे भाई बहन बड़े बड़े भाई इतने इंटेल इंटेलशन पर्सन हैं बहुत ही हाई क्वालिफाइड यहाँ पर बहुत ही सर्विस दी जाती है बिल्कुल निशुल्क और बहुत ही एजुकेशनल प्रोफाइल्ड यहाँ पर व्यक्ति मिलते हैं हमें अपना कुछ सीखने के लिए तो बहुत ही मैं इनका कृतज्ञ महसूस करता हूँ अपने आप को और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे जो सेवा देते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि यहाँ की छोटी छोटी लड़कियाँ जो सेवा दे रही हैं तो उसका तो कभी जीवन भर से भार उतारना ही बहुत ही मुश्किल है और ये जो जो होता है जैसे इतना ये जो बच्चे करते हैं हमें खाना खिलाते हैं भोजन कराते हैं जल की व्यवस्था चाय पिलाना ये सब कुछ बिल्कुल एक आत्मिक कार्य है और जिसको शब्दों में प्रस्तुत करना पाना बहुत ही मुश्किल है जब आप यहाँ आए यहाँ पर देखें तभी आपको आत्मीय सुख प्राप्त हो सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संसार से आज ही के दिन जुड़े नीरज जी बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया आपका माउंट आबू का जो एक्सपीरियंस है वो अपने शब्दों में अभी आपने बयाँ किया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है जहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को मिलता है आज के समय में ऐसी निस्वार्थ सेवा का जो भाव है वो आपने देखा तो इसी आपको बहुत अच्छा लग रहा है मैं चाहूँगा कि आप भी जहाँ भी आपके पास में ब्रह्म कुमारी सेंटर है वहाँ पर ज़रूर जाए और वहाँ से फिर माउंट आबू के लिए एक अपना प्रोग्राम बनाइए ताकि आप भी इन सारी चीज़ों को जैसे नीरज शर्मा जी अनुभव कर रहे हैं आप भी उससे अच्छा अनुभव करें ऐसी शुभकामना करते हैं तो चलिए इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ और हमारे युवा साथियों के लिए हम शुभकामना करते हैं कि वो अपना करियर में किसी भी फील्ड में वो जाना चाहें ज़रूर करें लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो और और आप लगन से मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे और आप सक्सेस हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं तो इसी के साथ मुझे और नीरज जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खुवा सा सुनते रहो मस्कर आते रहो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 सा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे है तो